शिव पुराण रुद्र सहिता अरुंधति बोली साध्वी रानी मेनके उठो मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तर्षि भी पधारे हैं अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली मेना ने कहा अहो हम पुण्य जन्मा जीवों को आज किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगत श्रेष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी हैं देवी आप किस लिए आई हैं यह मुझे बताइए मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं आप हम पर कृपा कीजिए मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें सांस ले वे प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तर विद्यमान थे सप्तर बातचीत में बड़े निपुण थे उन सब ने भगवान शिव के युगल चलनार विंदो का स्मरण करके चरणारण को समझाना आरंभ किया ऋषि बोले शैलेंद्र हमारा शुभ सुनो तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहारकर्ता रुद्र के ससुर हो जाओ शंभु सर्वेश्वर हैं वे किसी से याचना नहीं करते स्वयं ब्रह्मा जी ने तारका सुर के विनाश के लिए एक वीरपुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पानी ग्रहण करेंगे तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी इन्हीं दो कारणों से वे योगी शिव विवाह करेंगे ऋषियों की बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले हिमालय ने कहा मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूं उनका न कोई घर है न ईश्वर्य है और न कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अतः अपना निश्चित विचार कहिए जो पिता काम से मोह से भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर्ग के हाथ में अपनी कन्या देता है वह मरने के बाद नरक में जाता है वरायान नन रूपाया पिता कन्या ददाति चेत कामान मोहान भयात नष्टो नरकम रजेत अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूल को अपनी कन्या नहीं दूंगा इसलिए महर्षियों जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यो कहा वशिष्ठ बोले शैलेश्वर मेरी बात सुनो यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक धर्म के अनुकूल सत्य तथा एहलोक और परलोक में सुखदायक है शैलराज लोक तथा वेद में तीन प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं शास्त्रज्ञ पुरुष अपने निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है परंतु पीछे वह असत्य एवं अहित कारक सिद्ध होता है ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है उससे कभी हित नहीं होता दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील जन ही कर्तव्य का बोध कराता है तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है सत्य ही उसका सार होता है इसलिए वह हितकारक हुआ करता है ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभीष्ट है शैलराज इस तरह नीति शास्त्र में तीन प्रकार के वचन कहे गए हैं इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट है बताओ मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी है उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं उन्हें लौकिक बाह्य वस्तुओं की क्या इच्छा होगी गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्याघाती होता है इसे कन्या के वध का पाप का लगता है गृह ददाती स्वसुताम राज्य संपत्ति सम्पत्तिशाली ने कन्या दत्वा कन्याघाती भवे पिता कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं कुबेर जिनके किंकर हैं जो अपनी भ्रुभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है सृष्टिपालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कर सकता है